शिव पुराण कैलाश संहिता अब मैं मंत्र आदि छह प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए जो अर्थोपन्यास की पद्धति है उसके द्वारा प्रणव के समष्टि और वृष्टि संबंधी भावार्थ का वर्णन करूँगा परंतु पहले उपदेश का क्रम बताना उचित है इसलिए उसी को सुनो मुने इस मानव लोक में चार वर्ण प्रसिद्ध है उनमें से जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीन वर्ण हैं उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है त्रैवर्णिकों की सेवा ही जिनके लिए सारभूत धर्म है उन शूद्रों का वेदाध्यन में अधिकार नहीं है यदि सब त्रैवर्णिक अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग के साथ लगे हों तो उनका ही श्रुतियों और स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है दूसरे का कदापि नहीं श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होगा यह बात वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर ने स्वयं कही है वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जनित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके सायुज्ञ को प्राप्त हो गए हैं ब्रह्मचर्य के पालन से ऋषियों की यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान से देवताओं की तथा संतानोत्पादन से पितरों की तृप्ति होती है ऐसा श्रुति ने कहा है इस प्रकार ऋषि का ऋण देवऋण तथा ऋण इन तीनों से मुक्त हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट वे मनुष्य शीत उदी द्वंदों को सहन करते हुए जितेन्द्रिय तपस्वी और मृताहारी हो यमनियम आदि योग का अभ्यास करे जिससे बुद्धि निश्चल तथा अत्यंत दृढ़ हो जाए इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करके शुद्ध चित्त हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का सन्यास कर दे समस्त कर्मों का सन्यास करने के पश्चात ज्ञान के समाधर में तत्पर रहे ज्ञान के समाधर को ही ज्ञानमयी पूजा कहते हैं वह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल देने वाली है यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए महाप्राज्य तुम पर स्नेह होने के कारण लोकाुग्रह की कामना से मैं उस पूजा की विधि बता रहा हूँ सावधान होकर सुनो साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वार्थ के ज्ञाता वेदांत ज्ञान के पारंगत तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाए उत्तम बुद्धि से युक्त एवं चतुर्साधक आचार्य के समीप जाकर विधिपूर्वक दंड प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें यत्नपूर्वक संतुष्ट करे फिर गुरु की आज्ञा वह 12 दिनों तक केवल दूध पीकर रहे तदनंतर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या दसवीं को प्रातः काल विधिवत स्नान कर शुद्ध चित्त हुआ विद्वान साधक नृत्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नांदी श्राद्ध करें। नांदी श्राद्ध में विश्व देवों की संज्ञा सत्य और वसु बताई गई है प्रथम देव श्राद्ध में नंदी देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश कहे गए हैं दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्हें ब्रह्मर्षि देवर्षि तथा राजर्षि कहा गया है तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनकी वसु रुद्र और आदित्य संज्ञा बताई गई है चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनत, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार आदि चार मुनीश्वर ही नंदी मुख देवता हैं। पांचवें भूत श्राद्ध में पांच महाभूत नेत्र आदि ग्यारह इंद्रिय समूह तथा जरायुध आदि चतुर्विद प्राणी समुदाय नंदी मुख माने गए हैं छठे पितृश्राद्ध में पिता पितामह और प्रपितामह ये तीन नंदी मुख देवता हैं सातवें मातृश्राद्ध में माता पितामही और प्रपितामही इन तीनों को नांदी मुख देवता बताया गया है तथा आठवें आत्म आत्मश्राद्ध में आत्मा पिता पितामह और प्रपितामह ये चार नांदी मुख देवता कहे गए हैं धर्माध धर्मा सिंधुकार आदि ने आत्मस्रे भी तीन ही नंदी मुख्य आत्मा पिता और माता, आत्मक, माता महात्मक श्राद्ध में मातामह प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह ये तीन नांदी मुख्य देवता सपत्निक बताए गए हैं प्रत्येक श्राद्ध में दो दो ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हों उनको आमंत्रित करें और स्वयं यत्नपूर्वक आचमन करके पवित्र हो उन ब्राह्मणों के पैर धोए उस समय इस प्रकार कहे जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति में कारण आई हुई इस आपत्ति के समूह को नष्ट करने के लिए धूम केतु अग्नि रूप तथा अपार संसार सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान है वे ब्राह्मणों की चरण धूलियाँ मुझे पवित्र करे जो आपत्तिरूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य थ को देने के लिए कामधेनु तथा तो समस्त करेंकुलूम के जल से पवित्र हैं वे ब्राह्मणों की चरण मेरी रक्षा करें समस्त अपार संसार समुद्र मां ब्राह्मण आप्तान समीता समस्त पवित्र मूर्त ब्राह्मण पादा कह पृथ्वी पर दंड की भाति पढ़कर शास्त्रांग प्रणाम करे तत्पश्चात पूर्वाभिमुख बैठकर भगवान शंकर के युगल चलना बिंदो का चिंतन करते हुए दृढ़ता पूर्वक आसन ग्रहण करे हाथ में पवित्री ले शुद्ध हो नूतन यज्ञोपवी धारण कर तीन बार प्राणायाम करें, तदनंतर तिथि आदि का स्मरण करके इस तरह संकल्प करें मेरे संन्यास का अंगभूत जो पहले विश्व का पूजन फिर देवाधि अष्टविधि श्राद्ध तथा अंत में माताम श्राद्ध है उसे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं पार्वण की विधि से संपन्न करूंगा, ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोतर कुशों का त्याग करें तत्पश्चात आसमन करके खड़ा हो वर्णक्रम का आरंभ करें, अपने हाथ में पवित्री धारण करके दो ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहे विश्व देवाणे भगव्याम नांदे श्राद्धे क्षण प्रसादनीयः अर्थात हम विश्वदेव साध्य के लिए आप दोनों का वर्ण करते हैं आप दोनों नांदी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कहें सर्वत्र ब्राह्मण वरण की विधि का यही क्रम है